तीसरा प्रश्न प्रेम की अग्नि परीक्षा क्यों ली जाती प्रेम की ही ली जा सकती है सोने को ही आग में डाला जाता है क्योंकि कचरा जलेगा सोना बच रहेगा कुंदन बनेगा प्रेम की अग्नि परीक्षा ली जाती क्योंकि प्रेम अग्नि में जलता नहीं जो जल जाए वह प्रेम नहीं जो अग्नि के पार बच रहता है वही प्रेम और फिर शुद्ध होकर बचता है उसमें जो भी कूड़ा करकट था और तुम्हारे प्रेम में बहुत कूड़ा करकट है अक्सर तो ऐसा प्रेम तो नाम मात्र को कूड़ा करकट जाता है तुम्हारे प्रेम में घृणा भी मिश्रित है इसलिए तुम्हारा प्रेम क्षण में घृणा हो जाए अभी प्रेम था अभी घृणा हो जाए तुम जिस पत्नी के लिए जान देने को तैयार थे उसी पत्नी की जान ले सकते हो क्षण भर में समझ लो कि क्षण भर पहले तुम बिल्कुल मरने को तैयार थे और पत्नी से कह रहे थे कि तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा तू मर गई तो मैं मर जाऊंगा तू मेरा प्राण है और तुम उठे और अपने पुराने कागज पत्रों को खोजते थे कि पुराना पत्र मिल गया किसी के द्वारा पत्नी को लिखा हुआ और उसमें झलक मिल गई कुछ प्रेम का मामला है भूल गए सब प्रेम में उठा के बंदूक पत्नी को मार डालोगे इसी के लिए मरते थे इसी को मार डाला प्रेम को घृणा बनने में देर कितनी लगी एक जरा सा पत्र कुछ शब्द कागज पर खींची कुछ लकीरें बस इतना काफी हो गया और गया प्रेम तुम्हारा प्रेम कितने जल्दी ईर्ष्या बन जाता है तुम्हारी पत्नी किसी से हंस के बात करती थी बस आग लग गई तुम्हारा प्रेम नाम मात्र को ही प्रेम है प्रेम के नाम पर भी तुम दूसरे पे पर मालकियत सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हो पति चाहता है कि पत्नी बिल्कुल मेरे कब्जे में हो सदियों से कोशिश कर रहा है समझाता है कि पति परमात्मा है पति ही समझा रहे हैं पत्नियों को कि पति परमात्मा है अब ये मूर्ता देखते हो मुल्ला न सुद्दीन एक दिन बाजार में जाके कहा कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई भी स्त्री नहीं लोग थोड़े चौंके लोगों ने कहा तुमको ये बताया कि मेरी स्त्री नहीं बताया अब इसका क्या मूल्य पति ही समझा रहे हैं और चूंकि स्त्री शारीरिक रूप से तो कॉमल है तो पतियों ने थोप दिया उसके ऊपर डंडे के बल पे थोपी गई है बात स्त्रियां पत्रों में लिखती हैं आपकी दासी बस पत्रों में ही लिखती हैं लेकिन मजा चखाती रहती चौबीस घंटा और असलियत में मामला कुछ और ही है क्योंकि स्त्रियां शारीरिक रूप से मल्ल युद्ध नहीं कर सकती पुरुष से तो उन्होंने सूक्ष्म रास्ते खोजे युद्ध करने के बड़े सूक्ष्म रास्ते खोजने ही पड़े तुम देखते हो आदमी ने बहुत से रास्ते खोजे तलवार खोजी बंदूक खोजी बम खोजा भाले खोजे क्यों वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि आदमी के पास पशुओं जैसी शारीरिक शक्ति नहीं है अगर सिंह सी तुमसे सीधा जूझ जाए तो सब रजपूती रखी रह जाएगी सिंह को तो छोड़ दो जरा एक अलसेशियन कुत्ते ही पीछे पड़ जाए तो सब भूल जाएगी चौकड़ी भूल जाएगी छी का दूध याद दिला देगा आदमी तो असहाय है पशुओं के मुकाबले न तो वैसे नाखून है कि चीरफाड़ कर दे न वैसे दांत है कि कच्चा मांस चबा जाए कि हड्डियां चरमरा दे तो इस मजबूरी के कारण आदमी ने अस्त्र शस्त्र खोजे वे परिपूरक पशुओं के पास नाखून है हमने बड़े भाले खोजे हमने बड़ी छुड़ियां खोजी तलवारें खोजी फिर भी हम डरे रहे क्योंकि तलवार लेके भी शेर के सामने खड़े हो तो कपकपी आएगी उस कपकपी में तलवार गिर जाए मुला नद्दीन शिकार करने गया था झाड़ पर बैठा है, मचान बांध के और जब शेर आया तो होश खो गए थे झाड़ पर मगर होश खो गए एकदम बेहोश हो गए, मित्रों ने बाश्किल मचान से उतारा पानी छिड़का शराब पिलाई जब कहीं थोड़ा बहुत होश आया पूछा कि नसुद्दीन तुम इतने घबरा क्यों गए अरे तुम्हारे पास तो बंदूक थी उसने कहा बंदूक क्या करेगी घबराहट पहले आई बंदूक तो हाथ से छूट गई जब बंदूक छूट गई तभी तो मैं बेहोश हुआ तो आदमी ने तीर खोजे दूर से फिर बंदूक खोजी गोली मार दे दूर से पास जाने की नौबत ही ना रहे और इसको लोग शिकार करना कहते हैं आखेट करने जाते बैठ जाते झाड़ पे मचान बांध के वहां से गोली मार देते निहत्ते जानवर को शर्म भी नहीं खाते और इसको कहते हैं आखेट शिकार का खेल और कभी अगर शेर धर दबोचे तो इसको नहीं कहते कि शेर ने शिकार की आदमी कमजोर था तो उसने शस्त्र खोजे ठीक वैसी हालत स्त्री पर पुरुष के बीच घटी पुरुष मजबूत है ऊंचाई उसकी थोड़ी ज्यादा है शरीर में उसके ज्यादा मसल है मजबूत है हड्डी उसकी मोटी है स्त्रियों को सता सकता है तो स्त्रियों को सूक्ष्म उपाय खोजने पड़े ऐसे उपाय खोजे जिनसे पुरुष लड़ ना सके जैसे कि तुम घर आए कि स्त्री ने एकदम बाल फैला रही रोने लगी अब क्या करूं अब रोती स्त्री को मारो तो भी ठीक नहीं उसका रोना उपाय है सूक्ष्म उपाय है अब देखें क्या करते हो अब झुकना पड़ेगा अब चले आइसक्रीम खरीदने कि कुछ लोग तो पहले ही से लेके आते हैं आइसक्रीम गुलदस्ता फूल पहले से इंतजाम करके आते हैं। एक सम्राट ने घोषणा की क्योंकि दरबारी उस उसने पूछा कि ऐसा भी कोई दरबारी है तुम में जो इस बात का उत्तर दे सके मगर ईमानदारी से उत्तर देना मैं चाहता हूं कि जो अपनी पत्नियों से डरते हैं एक तरफ खड़े हो जाएं और जो अपनी पत्नियों से नहीं डरते वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएं सारे दरबारी एक तरफ खड़े हो गए सिर्फ एक आदमी को छोड़कर उस आदमी को तो सम्राट ने कभी सोची नहीं थी वो तो बिल्कुल सूखा गया बीता आदमी था सबसे आखिरी था वो एक तरफ खड़ा हो गया सम्राट ने पूछा कि मुझे बहुत हैरानी होती मगर फिर भी कोई बात नहीं कम से कम मेरे दरबार में एक आदमी तो है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता उस आदमी ने कहा क्षमा करिए आप गलत समझ रहे हैं असल में जब मैं घर से चलने लगा तो पत्नी ने कहा देखो भीड़ में खड़े मतों सब लोग उस तरफ खड़े हैं अगर मैं उस तरफ खड़ा हूं पत्नी को पता चल जाए झंझट होगी इसलिए इस तरफ खड़ा हूं <laughs> तो सम्राट ने अपने एक आदमी को कहा कि अभी पता लगाना होगा पूरे राज्य की क्या हालत जब दरबार की यह हालत तो पूरे राज्य की क्या हालत तो उसने एक आदमी को भेजा कि तू जा और हर घर में पूछ राजधानी में कि कौन अपनी पत्नी से डरता है और कहना है कि झूठ बोले तो बहुत सजा मिलेगी सच बोले तो ठीक और जब तुझे पक्का भरोसा हो जाए कि कोई आदमी ऐसा जो अपनी पत्नी से नहीं डरता तो ये सुंदर घोड़ा ले जाए एक सफेद काबली घोड़ा बहुत बहुमूल्य कीमती राज्य के दरबार में जो घोड़ा था ये ले जाइए उसको भेंट दे देना ये मेरी तरफ से भेंट वो आदमी गया उसने जिससे भी पूछा उसी ने कभी अब झूठ सच में तो हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि झंझट में कौन पढ़े सच बात यह है कि हम डरते मगर किसी कहना मत भैया राजा ने पूछा तो सच कह देते हम डरते थक गया वो बजीर खोजते खोजते कि एक आध आद आदमी भी ना मिलेगा जो ये घोड़ा ले सके मगर उसको भी बात सोच में तो आई कि मैं खुद ही नहीं ले सकता ये घोड़ा तुम तो आदमी और क्या मिलेगा और उसने सोचा कि खुद सम्राट भी नहीं ले सकता ये घोड़ा क्योंकि सबको पता है वो खुद ही डरता है कि असली राज्य तो रानी कर रही राजा तो बस उसके हाथ का कठपुतली रानी को राजी कर लो बस राजा राजी हो जाता है क्या एक भी आदमी ना मिलेगा क्या ये मनुष्य जाति इतनी पतित हो गई क्या एक भी पुरुष पुरुष नहीं है आखिर उसने एक झोपड़े में जाके एक आदमी देखा जो बिल्कुल मोहम्मद अली जैसा मालूम होता बड़े बड़े मसल थे उसके बड़े बड़े पंजे थे सात फीट ऊंचाई थी उसकी और उसकी एक बिल्कुल दुबली पतली पत्नी उसने कहा यह आदमी है उसने कहा भाई तूने मार दिया हाथ तू अपनी पत्नी से डरता तो नहीं उसने अपने मसल दिखाए उसने कहा देखे उसने कहा तो मसल तो ऐसे कि मुझे डर लग रहा है देख उसने अपना पंजा खोल के बताया और बंद करके बताया उसने कहा कि जिसकी गर्दन पर जाए खत्म तो उसने कहा भाई ठीक तो राजा ने कहा है कि जो ऐसा आदमी मिल जाए उसे घोड़ा भेंट कर देना दो घोड़े हैं राजा के पास एक काला और एक सफेद दोनों श्रेष्ठ घोड़े एक कीमत के घोड़े तो तू सफेद घोड़ा चाहता है कि काला तो उसने कहा कि लल्लू की मां सफेद की काला तो लल्लू की माँ ने कहा काला तो उस वजीर ने कहा नहीं मिलता लल्लू की मां ने तय किया वो मसल वगैरह वो सब पंजा वगैरह सब पड़ा रहेगा गया स्त्रियों ने कुछ सूक्ष्म उपाय खोजे आदमी से लड़ने के पुरुष को गुस्सा आ जाए स्त्री को मारता स्त्री को गुस्सा आ जाए खुद को पीटती खुद की दीवार से सिर मार लेती उसका उपाय बड़ा गांधीवादी अहिंसात्मक बच्ची की पिटाई कर देती लल्लू पिट जाते लल्लू के बाप सोचने लगते हैं कि अब सार का बच्चा नाहक पिट रहा है पहले चुप रहे होते तो अच्छा था तुम्हारा प्रेम सतत कलह है उसमें स्त्री कोशिश कर रही पुरुष पे हावी हो जाने की पुरुष कोशिश कर रहा है स्त्री पे हावी हो जाने की इसलिए प्रेम की बगिया बसी नहीं पाती प्रेम को अग्नि से गुजरना ही होगा और प्रेम जब शुद्ध होता है तो वही श्रद्धा बनता है इसलिए जब तुम सदगुरु के पास जाओगे तो वह तुम्हारे प्रेम की बहुत परीक्षाएं लेगा और जैसा मैंने कहा इन्हीं परीक्षाओं में बहुत लोग भाग जाएंगे इतनी परीक्षाएं देने की उनकी तैयारी ना होगी इतनी आग से गुजरने की साहस थोड़े ही लोगों में होती और जो अग्नि से नहीं गुजर सकते वो निखर भी नहीं सकते शुद्ध भी नहीं हो सकते वो परमात्मा के पात्र भी नहीं हो सकते नहीं निर्दयी तुम नहीं बेरहम तुम तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियत आज क्यों तोलती है इधर झिलमिलाते हैं तारे गगन में इधर ओस के बिंदु भू पर बरसते उधर केली करते वेहरते हैं बादल इधर बूंद को भी हैं चातक तरसते तुम्हारा परस प्राप्त करने विकलसी हवा कुंज में कामती डोलती है तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियति आज क्यों तोलती है तिमिर आवरण को जरा चीरकर तुम कभी मनहरन झलक तो दिखाओ कुसुम की जो भीगी हुई पत्तियां हैं उन्हें अपने हाथों से पहुंचो सजाओ यह मोती के दाने तुम्हारे लिए सदा जग की आंखें जिन्हें रोलती हैं तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियत आज क्यों तोलती है न जाने तुम्हारे श्रवण के पुटों तक पहुंच पाएगी कब दबी आह मेरी न जाने कि किस दिन तुम्हारे नगर तक मुझे प्राण पहुंचाएगी राह मेरी नहीं निर्दयी तुम नहीं बेरहम तुम छितिज पर से कोई किरण बोलती तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियति आज क्यों तौलती है भरोसा रखोगे श्रद्धा से बढ़ते रहोगे तो कोई किरण आकाश से कहती ही रहेगी कि घबराओ मत चले चलो यह अनिवार्य है प्रक्रिया शुद्ध होने की परिशुद्ध होने की नहीं निर्दयी तुम नहीं बेरहम तुम परमात्मा ना तो निर्दयी है और न बेरहम लेकिन प्रेम की अग्नि परीक्षा लेनी ही होगी क्योंकि अग्नि परीक्षा से ही प्रेम श्रद्धा बनेगा प्रेम ऐसे है जैसे फूल और श्रद्धा ऐसे है जैसे फूल की सुवास। फूल में जो थोड़ी और मिट्टी थी वो भी गई अब सुवास शुद्ध हो गई जैसे सुवास ऊपर की तरफ उठती आकाश की तरफ जैसे धूप का धुआं आकाश की तरफ उठता फूल की सुवास आकाश की तरफ उठती फूल तो गिरेगा तो जमीन की तरफ गिरेगा सुवास ऊपर की तरफ जाती धूप गिरेगी तो जमीन पर गिर जाएगी लेकिन धूप का सुगंधित धुआं आकाश की तरफ जाता प्रेम तो गिर जाता है जमीन की तरफ श्रद्धा आकाश की तरफ उठती इसलिए हम कहते हैं फला आदमी प्रेम में गिर गया सारी दुनिया की भाषाओं में फॉलिंग इन लव प्रेम में हम गिर जाते जमीन की तरफ प्रेम का प्रवाह अधोगामी है, नीचे की तरफ है प्रेम ऐसे है जैसे जलधार गड्ढे से और गड्ढे की तरफ जाता है जल नीचे से नीचे नीचे से नीचे श्रद्धा ऐसे है जैसे वाष्पीभूत हो गया जल उठने लगा ऊपर घिरने लगे मेघ आकाश जैसे ही भाप पानी बनेगी जमीन पर उतर आएगी और जैसे ही पानी भाप बनेगा आकाश में उठ जाएगा प्रेम अग्नि से गुजरे तो भाप बनता है जैसे पानी अग्नि से गुजरता है तो भाप बन जाता है ठीक ऐसे ही प्रेम की अग्नि परीक्षा है आगाजे मोहब्बत से अंजाम मोहब्बत तक गुजरा है जो कुछ हम पर तुमने भी सुना होगा बहुत कुछ गुजरता है आगाज मोहब्बत से अंजाम मोहब्बत तक प्रेम की शुरुआत से प्रेम की पूर्णता तक बहुत कुछ गुजरता है आगाज मोहब्बत से अंजाम मोहब्बत तक गुजरा है जो कुछ हम पर तुमने भी सुना होगा तो भक्तों की कथाएं पढ़ो भक्तों की गाथाएं पढ़ो तो तुम समझोगे कैसी पीड़ा कितने आंसू कितना रोना कितना विरह कितनी आग लेकिन उन्हीं अंगारों में से चल के कोई परमात्मा के मंदिर तक पहुंचता है वह शर्त पूरी करनी ही होती और ध्यान रखना परमात्मा ना तो निर्दयी है और ना बेरहम है सच तो यह है उसकी अनुकंपा है जो तुम्हारी परीक्षा लेती और तुम्हारी जितनी कठोर परीक्षा ले जाए उतने ही खुश होना धन्यवाद देना क्योंकि तुम पर बहुत भरोसा किया जा रहा सदगुरु उसी शिष्य की सर्वाधिक परीक्षा लेगा जिस से से भरोसा है कि उसके भीतर से कुछ हो सकता है जिससे भरोसा नहीं है उसकी कोई परीक्षा नहीं ली जाती इसलिए धन्य भागी हैं वे जिनकी प्रेम की परीक्षा ली जाती नहीं निर्दयी तुम नहीं बेरहम तुम छित पर से कोई किरण बोलती है तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियति आज क्यों तोलती नियति को तोलना ही होगा प्रेम के आंसू भी तौले जाएंगे प्रेम की हंसी भी तौली जाएगी प्रेम तोला जाएगा और हजार हजार कठिनाइयां प्रेम के रास्ते पर हजार हजार चट्टानें, पर उन्हीं को चढ़ोगे तो एक दिन हिमालय के शिखर पर पहुंच पाओगे जीवन के शिखर पर जहां शिखर चांतारों से बात करता है जहां शिखर बादलों से गुफ्तगु करता है उन्हीं शिखरों पर उपनिषद पैदा होते उन्हीं शिखरों पर गोरख के ये शब्द पैदा हुए बुद्ध की वाणी पैदा हुई वेद जन में कुरान गाया गया उन्हीं शिखरों पर वे प्रेम के ही शिखर है वे प्रेम के शुद्धतम रूप है उनका नाम ही श्रद्धा है घबराना मत भयभीत न होना बढ़े जाना तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही अवज्ञा तुम करो मेरी भुलाया कब तुम्हें उड़से जलन का छोर ही पकड़ा सदा ही प्यास के डर से दुखी हो बीन को छोड़ा करुण सी रागनी भर के तुम्हारे राग का अभिमान बन करके रहूंगी ही तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी ही अधर पर आन पाई जो न इनको छोड़कर चल लहर मजदार में पड़कर किनारे तोड़कर चल दी सलब को क्या जलाएगी तड़प कर लौ स्वयं जल्दी उसी अभिशाप का अवदान बन करके रहूंगी तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी उमक कर फूल के मिसियों लता ने सूल को चूमा कसक्ति याद कांटे सी उधर हंस हाँ सूल भी झूमा दुखों के सूल उपवन में कहा सुख फूल सा खिलता उसी तब ज्ञान का अनुमान बन करके रहूँगी ही तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी ही वियोगी की व्यथाओं में मिलन चुपचाप ही जलता मुखर हो अश्रु के कण से सुखद वह आह में पलता कसक बीते हुए युग की मिटाए से नहीं मिटती उन्हीं मादक क्षणों का ध्यान बन करके रहूंगी ही तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी आए अग्नि परीक्षाएं आने दो आए चुनौतियाँ आने दो अंगीकार करना उठे तूफान स्वीकार करना और एक बात अडिग भीतर गूंजती रहे उन्हीं मादक क्षणों का ध्यान बन करके रहूंगी तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी चौथा प्रश्न मैं शास्त्रीय संगीत का शौक रखता हूं यह न तो मेरे पड़ोसियों को पसंद है न मेरे पत्नी बच्चों को न परिवार के अन्य लोगों को ही मैं क्या करूं शास्त्रीय संगीत सभी की समझ में नहीं पड़ सकता ऐसी अपेक्षा रखना भी गलत है शास्त्रीय संगीत के लिए एक अलग तरह की संवेदनशीलता चाहिए एक अलग तरह की ग्राहकता चाहिए एक बड़ा ही कोमल स्वर मंजा छंदबद्ध हृदय चाहिए शास्त्रीय संगीत कोई फिल्मी संगीत नहीं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहते समझ में आ जाए शास्त्रीय संगीत तो एक साधना है तुम जैसे हो वैसे ही समझ में नहीं आएगा तुम्हें अपने को रूपांतरित करना होगा शास्त्रीय संगीत तो एक चुनौती है वर्षों की श्रम और साधना से समझ पाओगे सुन पाओगे मोहल्ले के लोगों का कसूर नहीं न परिवार का कसूर है न पत्नी का तुमने बात ही झंझट की चुन ली मैंने सुना है कि मुल्ला नसीुदीन ने अपने एक मित्र संगीतज्ञ को घर भोजन पर बुलाया और कहा कि साथ में तबलची को भी ले आना और अपना साज सामान भी ले आना क्योंकि भोजन इत्यादि के बाद महफिल चमे की संगीतज्ञ मित्र जरा हैरान था क्योंकि मुल्ला को कोई शास्त्रीय संगीत की समझ है ऐसा उसे कभी सपने में भी आभास नहीं मिला था मुल्ला ने कभी रुचि भी ना दिखाई थी आज अचानक शास्त्रीय संगीत पर प्रेम उमड़ आया तो आया बड़ी तैयारी से आया साथ सामान लाया अपने सब संगीत साथी लाया भोजन हुआ शराब चली बड़ी देर तक बातें चलती रहीं संगीतज थोड़ा हैरान भी हुआ कि संगीत कब होगा आधी रात होने लगी और मुल्ला है कि इधर उधर की बातों में लगाए हुए उसने दो चार दफे कहा भी कि भाई संगीत मुल्ला का ठहरू जी ठीक समय पे होगा हर चीज़ का समय होता जब आधी रात हो गई सब सन्नाटा हो गया सारा मोहल्ला पड़ोस सो गया और रास्ते पर राहगी चलने बंद हो गए मुल्ला ने कहा आ गई घड़ी अब हो जाए अब दिल खोल के शास्त्री संगीत हो जाए संगीतज्ञ ने कहा लेकिन अब मोहल्ले के लोग सो गए तुम्हारी पत्नी भी सो गई बच्चे भी सो गए परिवार के लोग भी सो गए अब शास्त्री संगीत झंझट होगी उसने कहा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो झंझट क्या होगी उनके कुत्ते भोंकते रहते तब मैं कुछ नहीं बोलता अपने पास कुत्ता है नहीं इसलिए तो तुम्हें बुलाया हो जाए संगीत दिल खोल के हो जाए लाज संकोच मत करना जो सीखा हो जिंदगी में आज लग जाए एक एक को पता कि कुत्ता नहीं है तो क्या हुआ शास्त्रीय संगीतक से दोस्ती तो है ऐसे ऐसे लोग भी मुल्ला गया था एक संगीतज्ञ बैठक में और जब संगीतक आ करने लगा तो मुल्ला रोने लगा उसके आंसू टप टप गिरने लगे पड़ोस में बैठे आदमी ने कहा कि नसरद्दीन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा उस शास्त्रीय संगीत से ऐसा लगा एकदम आंसू गिरने लगे उसने कहा सास्ती संगीत का सवाल नहीं है ऐसे ही मेरा बकरा मरा था यह आदमी मरेगा ऐसे बकरा आ आ तब हम भी समझे थे कि शास्त्रीय संगीत कर रहा है, सुबह मरा पाया गया तुमने जरा बात ही झंझट की चुन ली फायर ब्रिगेड वालों ने पूछा घर में आग लगने का क्या कारण घर मालिक ने मूछों पर ताव देकर कहा यह हमारी दीपक राग की गायकी का ज्वलंत उदाहरण उन्होंने प्रश्न किया यह सितार क्यों टूटी पड़ी है निगोड़ी उत्तर मिला राग तोड़ी के तोड़े ने तोड़ी इतने यहां सोर क्यों मचा रहे रहे इसे आप सोर कहते हैं अजी ये राग बिलावल गा रहे। वे इतने धीमे-धीमे क्यों चल रहे हैं क्या बिचारे बहुत वृद्ध हैं नहीं उनकी चाल विलंबित ख्याल में निबद्ध जिज्ञासा हुई कि गांव के लोग अपने घर छोड़कर क्यों जा रहे पता चला गांव में संगीत सम्मेलन के लिए संगीतकार आ रहे अब तो एक ही उपाय है कि तुम सक्रिय ध्यान या कुंडलनी ध्यान शुरू कर दो तो तुम्हारे पड़ोस के लोग खुद ही कहेंगे भैया संगीत ही बेहतर तुम वही करो ये तुम और कहा की झंझट ले आए अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुमसे कहता हूं और ये नुस्खा काम कर चुका है पहले भी इसलिए तुम्हें देता हूं तुम एकदम से हुआ हु और एकदम सक्रिय ध्यान शुरू कर दो ना तुम्हारे पड़ोस के लोग हाथ जोड़ के कहें तुमसे कि भैया शास्त्रीय संगीत बेहतर और तो कोई उपाय सूझता नहीं तुमने बात ही झंझट की ले ली ये कोई जमाना शास्त्रीय संगीत का है या तो मोहल्ला छोड़ दो कहीं एकांत में चले जाओ कहीं एकांत में बैठ रहा हो वहां सीखो और अगर छोड़ना ही हो तो मोहल्ला छोड़ देना क्योंकि संगीत महत्वपूर्ण तो चीज है उसके लिए कुछ दांव पर लगाना पड़े तो लगा देना परिवार भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना मगर संगीत मत छोड़ना क्योंकि संगीत अगर तुम्हारा सच में रस है उसमें तो तुम्हारे लिए ध्यान बनेगा समाधि बनेगी संगीत ध्यान का सुगमतम उपाय है जो संगीत में डूब सकते हैं उन्हें डूबने के लिए और किसी दूसरी चीज को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं संगीत अद्भुत मादकता है संगीत परम सुरा है उसमें डूबते डूबते तुम्हारे विचार चले जाएंगे तुम्हारा अहंकार चला जाएगा संगीत को ध्यान समझो मगर दूसरों को सताओ भी मत क्योंकि तुम्हारे ध्यान के लिए दूसरों की बलि दी जाए यह भी उचित नहीं हट जाओ और अगर पत्नी को तुमसे प्रेम है और बच्चों को तुमसे प्रेम है तो धीरे धीरे तुम्हारे संगीत से भी प्रेम जन्मेगा उनको धीरे धीरे संगीत के पाठ पढ़ाओ एकदम से नहीं आहिस्ता आहिस्ता संगीत की रुचि जगाओ क्योंकि ऐसा मनुष्य तो खोजना बहुत कठिन है जिसके भीतर कहीं ना कहीं संगीत के प्रति रस पड़ाना हो क्योंकि संगीत का रस अनिवार्य है इसलिए तो हमने परमात्मा को शब्द कहा है स्वर कहा है ओंकार कहा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ध्वनि से निर्मित है हमारे प्राणों के प्राण में ध्वनि गूंज रही अनाहत नाद गूंज रहा है ओम का नाद हो रहा है इसलिए ऐसा व्यक्ति तो खोजना कठिन है बिल्कुल कठिन है जिसके भीतर संगीत की कहीं ना कहीं संभावना ना पड़ी हो मगर आहिस्ता आहिस्ता जगाओ धीर धीरे धीरे रांची करो पर संगीत छोड़ मत देना संगीत में रस हो तो सब छोड़ा जा सकता है संगीत नहीं छोड़ा जा सकता अगर संगीत ही तुम्हारा सन्यास बने तो बन जाने देना इतना साहस तो होना चाहिए इतना दांव पर लगाने की हिम्मत तो होनी चाहिए तभी जीवन में कुछ फलता है तभी जीवन में कुछ उपलब्ध होता है बाकी सब चीजें गौण है तुम्हारी आत्मा की यही आवाज है अगर तो इसी आवाज के साथ चलो इसलिए मुझे हर चीज पर बोलना पड़ता है संगीत पर भी बोलना पड़ेगा हालांकि मैं कोई संगीतज्ञ नहीं हूं ना तो मुझे दीपक राग आता ना राग तोड़ी ना राग बिलावल ना बिलंबित कुछ भी नहीं आता लेकिन एक संगीत मैंने सुना है जो परम संगीत है जहां सब राग खो जाते मैंने एक संगीत सुना है जैसे नानक ने कहा है, एक ओंकार सतनाम इसलिए संगीत पर भी बोलना होगा कोई संगीत का प्रेमी आ जाएगा तो मुझे उसके ही प्रेम से उसे परमात्मा की तरफ ले चलना होगा मैं तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से च्युत नहीं करना चाहता मैं तुम पर कुछ आरोपित नहीं करना चाहता मैं तो चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर सहज स्वाभाविक है स्वाभा वही फूले वही खिले आखिरी प्रश्न मैं हर चीज से असंतुष्ट हूं क्या पाऊं जिससे कि संतोष मिले जब तक पाने की भाषा में सोचोगे तब तक संतोष ना मिलेगा पाने की भाषा से ही तो असंतोष पैदा हो रहा है जब तक कहोगे क्या पाऊं तब तक असंतुष्ट रहोगे संतोष तो जो है उसका उत्सव मनाने में असंतोष जो नहीं है उसको पाने की वासना में तृष्णा में और बहुत है जो तुम्हारे पास नहीं अगर तुम उसको पाने चले जो नहीं है तो तुम चलते ही रहोगे चलते ही रहोगे पूरा तो तुम कभी पा ना पाओगे संतुष्ट कभी हो न पाओगे असंतोष ही तुम्हारे जीवन की कथा और व्यथा रहेगी नहीं जो है वह कम नहीं तुम्हें जीवन मिला इस जीवन के लिए धन्यवाद दिया परमात्मा को और ये जीवन अगर तुम्हें खरीदने जाना पड़े तो तुम कितना मूल्य चुकाने को राजी न हो जाओ ये आंखें थी ये जलते हुए दिए दिए इन आंखों से तुमने इतना सौंदर्य देखा जगत का सुबह का सूरज देखा रात के तारे देखे कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया कि कैसी अद्भुत आंखें तूने थी कैसा चमत्कार आंख मगर धन्यवाद नहीं दिया कानों से कितना संगीत सुना कभी झुके कृतज्ञता में यह संवेदनशील हृदय दिया है इसके लिए कभी दो आंसू गिराए उसके चरणों में प्रार्थना के पूजा के संतोष का अर्थ होता है जो है वो मेरी पात्रता से अभी ही ज्यादा है मेरी योग्यता से अभी ही ज्यादा है न मेरी योग्यता है ना मेरी पात्रता है और परमात्मा बरसाता चला गया ऐसी जो प्रतीत है उसका नाम संतोष है और जिसके पास संतोष है उसे और मिलेगा जीसस का एक बहुत प्यारा वचन है जो मुझे बार बार याद आता और अनूठा अद्वतीय और बड़ा तरकातीत जीसस कहते हैं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है बड़ा उल्टा वचन उलट बांसी ये कोई बात हुई ये कोई न्याय हुआ कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसे और छीन लिया जाएगा ये तो बड़ा अन्याय मालूम होता है लेकिन नहीं ये अन्याय नहीं ये जीवन का परम नियम है क्योंकि जिसके पास है उसकी ही क्षमता बढ़ती है और लेने की वो और द्वार खोलता है वो और आतुर हो जाता है वो और उत्सुक हो जाता है। वो और अभिप्सु हो जाता है और जिसके पास नहीं है वो और सिकुड़ जाता है वो इतना सिकुड़ जाता है कि जो है वो भी उसके भीतर से निकल जाने के लिए आतुर हो जाता है तुम्हारे पास अगर संतोष है तो तुम्हें और और, और वरदान मिलेंगे रोज रोज वरदान मिलेंगे और तुम्हारे पास अगर संतोष नहीं सिर्फ असंतोष और शिकायत और रोना और हमेशा दुख की कथा है तो तुम सिकुड़ जाओगे संकुचित हो जाओगे तुम्हारे भीतर जो है वो भी खो जाए तुम पूछते हो मैं हर चीज से असंतुष्ट हूं स्वाभाविक है सभी ऐसा ही मनुष्य है ऐसा मनुष्य का मन है हर चीज से असंतुष्ट अब इससे समझो इसका अर्थ यह हुआ कि इतने दिन तुम असंतुष्ट रहे इससे लाभ हुआ कुछ असंतोष बढ़ता चला गया आगे भी असंतुष्ट रहोगे मौत आ जाएगी एक दिन और असंतुष्ट असंतुष्टि असंतुष्ट ही मर जाओगे अब दूसरी कला सीखो उस कला का नाम ही संतोष है या सन्यास पर्यायवाची हैं दोनों सन्यास का अर्थ है संतोष जो है इतना भी बहुत है इतना भी क्यों है यह आश्चर्य होना चाहिए जितना मिला है इतना मुझे क्यों मिला मैंने अर्जित तो किया नहीं मेरी कोई योग्यता नहीं पात्रता नहीं तूने दिया है तेरी भेंट है मैं धन्यवादी हूं मैं कृतज्ञ हूं नाचो बांध लो पैरों में घुंघरू पढ़ने तो था मृदंग पर नाचो अहो भाव में नाचो और तुम तुम पाओगे रोज रोज और, और भेंटें आने लगी जितना तुम्हारा धन्यवाद गहरा होगा उतनी ही परमात्मा की अनुकंपा तुम पे बरसने लगेगी अभी अगर बूंदा बांधी हुई है तो फिर मूसलाधार वर्षा होगी आनंद की धरती का बिछोना नीलांबर का ओढ़ना और चाहिए क्या ओ बैरागी मन सूर्य शीश पर सोना छत्र सा लगे चंद्रमा पिन्ह जाए चांदी के हार ऊषा ज्योति कलश धरे अगवानी में संध्या कर जाए तारों से श्रृंगार सूर्य चंद्र का गहना तारों का कंगना और चाहिए क्या ओ बड़भागी मन मधु कोकल के स्वर में गुनगाए ग्रीष्म की दोपहरी कर जाए अभिसार पावस में पपीहा पिया पिया शरद जुनिया बरसाए मीठा प्यार ऋतुओं का झूलना समय का हेंडोलना और चाहिए क्या ओ अनुरागी मन कोपलें हिलाएं रेशम का रूमाल कलियां भर जाएं जीवन में उल्लास फूलों से रंग झरे ओड़े तरल गंध मन को लहराए केसर का बाताश मधुवन का फूलना दिगंतों का महकना और चाहिए क्या ओ मधुरागी मन रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया कानों में कह जाए भेद भरी बात ताल कटोरे में फूल सूंघी उतरे कांप कांप जाए जलकुंभी के पात चिड़िए का उड़ना जलकुंभी का कपना और चाहिए क्या और बागी मन धरती का बिछोना नीलांबर का ओढ़ना और चाहिए क्या ओ बैरागी मन बड़ भागी हो तुम और चाहिए क्या सूर्य चंद्र का गहना तारों का कंगना और चाहिए क्या ओ बगी मन इतना मिला है मगर अहंकार के कारण दिखाई नहीं पड़ता अहंकार को जाने दो अब तुम पूछते हो मैं क्या करूं अहंकार को मर जाने दो मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा जिस मरनी मरो तिस मरनी मर गोरख दीठा आज इतना